संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य का वर्णन ऋषियों ने कहा विश्ववंदित भगवान शंकर अब हम वासुदेव श्री कृष्ण का महात्म्य श्रवण करना चाहते हैं महेश्वर ने कहा मुनिवरों भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं वे सनातन पुरुष हरि कहलाते हैं उनके शरीर की कांति जाम्बू नद नामक सुवर्ण के समान दे दिव्यमान वे बिना बादल के आकाश में उदय सूर्य के समान तेजस्वी हैं, उनकी भुजाएं दस हैं, उनका तेज महान है वे देवताओं के शत्रु का नाश करने वाले हैं उनके वक्षस्थल में स्त्री वस्त्र का चिन्ह शोभा पाता है वे ऋषिक अर्थात इंद्रियों के स्वामी होने के कारण ऋषिकेश कहलाते हैं संपूर्ण देवता उनकी पूजा करते हैं ब्रह्मा जी उनके उधर से और मैं उनके मस्तक से प्रकट हुआ हूँ उनके सिर के बालों से नक्षत्र और ताराओं का प्रादुर्भाव हुआ है देवता और असुर उनके शरीर की रोमावलियों से प्रकट हुए हैं समस्त ऋषि और सनातन लोग उनके श्री विग्रह से उत्पन्न हुए हैं ये श्री हरि स्वयं ही संपूर्ण देवताओं और ब्रह्मा जी के भी धाम है संपूर्ण पृथ्वी के श्रष्टा और तीनों लोगों के स्वामी भी वे ही है यही समस्त चराचर प्राणियों का संहार करते हैं वे देवताओं में श्रेष्ठ देवताओं के रक्षक सत्रों को संताप देने वाले में और सब और मुखो वाले हैं। वे ही परमात्मा, इंद्रियों के और सर्व्यापी महेश्वर हैं तीनों लोकों में उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है वे ही सनातन मधुसूदन और गोविंद आदि नामों से प्रसिद्ध है सज्जनों को आदर देने वाले वे भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में संपूर्ण राजाओं का संहार कराएंगे वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए पृथ्वी पर मानव शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं उनकी शक्ति और सहायता के बिना संपूर्ण देवता भी कोई कार्य नहीं कर सकते संसार में नेता के बिना देवता कोई भी कार्य करने में असमर्थ हैं और यह भगवान श्री कृष्ण सब प्राणियों के नेता हैं। इसलिए समस्त देवता उनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं देवताओं की रक्षा और उनके कार्य साधन में संलग्न रहने वाले वे भगवान वासदेव ब्रह्मस्वरूप हैं। वे ही ब्रह्मषियों को सदा शरण देते हैं ब्रह्मा जी और मैं दोनों ही उनके शरीर के भीतर उनके गर्भ में बड़े सुख के साथ रहते हैं उनके से वृह में संपूर्ण देवता भी सुखपूर्वक निवास करते हैं उनकी आंखें कमल के समान सुंदर है उनके गर्भ अर्थात वृक्ष में लक्ष्मी का वास है वे सदा लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं धनुष, सुदर्शन चक्र और नामक शंख उनके उनके आयुध हैं। ध्वजा में गरुण का चिन्ह है। वे उत्तम श्रम दम पराक्रम वीर सुंदर शरीर उत्तम दर्शन सुडौल आकृति धैर्य सरलता कोमलता रूप और बल आदि सदगुणों से संपन्न है सब प्रकार के दिव्य और अद्भुत अस्त्र शस्त्र उनके पास सदा मौजूद रहते हैं वे योग माया से संपन्न और हजारों नेत्रों वाले हैं उनका कभी भी विनाश नहीं होता वे उदार हृदय वाले वीर मित्रजनों के प्रशंसक ज्ञाती एवं बंधु बांधवों के प्रिय क्षमाशील अहंकार रहित ब्राह्मण भक्त वेदों का उद्धार करने वाले भरातुर पुरुषों का भय दूर करने वाले और मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले हैं संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले, संपन्न, संपन्न वाले। ब्रह्मवादी और जितेंद्रीय है उन परमेश्वर की पूजा करने से परम धर्म की सिद्धि होती है वे महान तेजस्वी देवता है उन्होंने प्रजा का हित करने की इच्छा से धर्म के लिए करोड़ों ऋषियों की सृष्ट की है उनके उत्पन्न किए हुए वे सनत कुमार आदि ऋषि आज भी गंधमादन पर्वत पर रहकर तपस्या में लगे हुए हैं इसीलिए धर्म को जानने वाले उत्तम वक्ता भगवान वासुदेव को सदा प्रणाम करना चाहिए वे भगवान नारायण देवलोक में सबसे श्रेष्ठ हैं। जो उनकी वंदना करता है उसकी वे भी वंदना करते हैं जो उनका आदर करता है उसका वे भी आदर करते हैं इसी प्रकार अर्चित होने पर अर्चना करते पूजित होने पर पूजते दर्शन करने वालों पर सदा कृपा दृष्टि रखते और शरणागतों को शरण प्रदान करते हैं यह उन आदिदेव भगवान विष्णु का उत्तम व्रत है सज्जन पुरुष सदा ही उनके इस व्रत का आचरण करते हैं वे सनातन देवता हैं, अतः देवगण भी सदा ही उनकी पूजा करते हैं जो उन भगवान के अनन्य भक्त हों वे अपने भजन के अनुरूप ही निर्भय पद प्राप्त करते हैं निजो को चाहिए कि वे मन वाणी और कर्म से सदा उन भगवान को प्रणाम करें और यूर्वक उपासना करके उन देव की नंदन का दर्शन करें मैंने आप लोगों को उत्तम मार्ग बता दिया है केवल भगवान वासुदेव का दर्शन करने से तुम्हें सब देवताओं का दर्शन हो जाएगा मैं भी महावराह रूप धारण करने वाले उन सर्वलोक पितामह जगदेश्वर को नित्य प्रणाम करता हूँ हम सब देवता उनके श्री विग्रह में निवास करते हैं अथा उनका दर्शन करने से तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु और शिव का दर्शन हो जाएगा इसमें तनिक भी संदेह नहीं है तपोधनों आप लोगों पर अनुग्रह करके मैंने भगवान का पवित्र महात्मा इसलिए बताया है कि आप प्रयत्न पूर्वक उन यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण की पूजा करें महारद जी कहते हैं भगवान हिमालय के शिखर पर भगवान शंकर ने हम लोगों को जिनके महात्म का उपदेश किया था वे ब्रह्मभु सनातन पुरुष आप ही, ही हैं। श्री कृष्ण आपके प्रभाव से दूसरी आश्चर्य की बात यह हुई है कि हम आपको देखकर विस्मित हुए और हमें पूर्व काल की बात स्मरण हो आई प्रभो देवाधिदेव भगवान शंकर ने इस प्रकार आपके महात्म का वर्णन किया था तपोवन निवासी ऋषियों के इस प्रकार कहने पर देवकी नंदन श्री कृष्ण ने उन सब का विशेष सत्कार किया तद अंतर महर्षि उन हर्ष में पुनः हर्ष में भर कर बोले मन आप हमें बारंबार दर्शन देते रहने की कृपा करें आपका जो यह अवतार अथवा मानव शरीर में जन्म हुआ है और इसका जो गुप्त कारण है वह सब हम लोग अपनी चपलता के कारण छिपाने में असमर्थ है इसलिए आपके रहते हुए भी हम छोटे मुंह बड़ी बात कह रहे हैं पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग में कोई भी ऐसी आश्चर्य की बात नहीं है जो आपको ज्ञात हो आप सब कुछ जानते हैं अच्छा अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए जी कहते हैं वे महर्षि उन देव पुरुषोत्तम को प्रणाम और उनकी प्रदक्षिणा करके चले गए तदनंतर परम कांति थे दे दिप्यमान भगवान नारायण अपने व्रत को विधि समाप्त करके द्वारकापुरी में आए उसके बाद दसवा महीना पूर्ण होने पर रुकमणी के गर्भ से एक बड़ा सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी कांति बड़ी अद्भुत थी वह संकल्प में व्याप्त रहने वाला और देवताओं तथा तो असरों के भी अंतकरण में निवास करने वाला कामदेव ही श्री कृष्ण के पुत्र रूप में अवतीर्ण अवतीर्ण हुए हैं ये वे पुरुष श्री कृष्ण है जो मेघ के समान श्याम वर्ण और चार भुजाधारी हैं इंद्र आदि तैतीस देवता इन्हीं के स्वरूप हैं यही संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाले आदि देव महादेव हैं इनका न आदि है न अंत ये अभिव्यक्त स्वरूप महातेजस्वी नारायण देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं ये दुर्बोध तत्व के वक्ता और कर्ता है ंदन तुम्हारे संपूर्ण विजय अतुलनीय कीर्ति और अखिल भूमंडल का राज्य सब भगवान नारायण का आश्रय लेने से ही तुम्हें प्राप्त हुए हैं ये अचिंत स्वरूप नारायण ही तुम्हारे रक्षक और परम गति है तुमने स्वयं होता बनकर प्रलय अग्नि के समान तेजस्वी श्री कृष्ण को श्रुवा बनाया है और इनके द्वारा समराग्नि की ज्वाला में संपूर्ण राजाओं की आहुति दे डाली है आज दुर्योधन अपने पुत्र भाई और संबंधियों से, और अर्जुन से युद्ध ठाना था कितने ही विशाल शरीर वाले महाबली दैत्य और दानव दावा में दग्ध होने वाले पतंगों की तरह श्री कृष्ण के चक्राग्न में स्वाहा हो चुके हैं सत्व अर्थात धैर्य शक्ति और बल आदि में स्वभावत मनुष्य युद्ध में श्री कृष्ण का मुकाबला नहीं कर सकते अर्जुन भी अपने तेज से दुर्योधन की सारी सेना का संहार कर डाला है अतः तुम्हें अपने सगे संबंधियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए बेटा मैंने इन भगवान श्री कृष्ण का महात्मा जैसा सुना था सब तुम्हें कह सुनाया उनकी महिमा को समझने के लिए इतना ही पर्याप्त है सज्जनों के लिए दिग्दर्शन अपेक्षित होता है मैंने जी और बुद्धिमान के वचन सुनकर परम कृष्ण और महर्षियों का महान प्रभाव बतलाया है साथ ही शिव पार्वती संवाद का भी वर्णन किया है जो महापुरुष श्री कृष्ण के इस प्रभाव को सुनेगा और याद रखेगा उसको परम कल्याण की प्राप्ति होगी अतः जैसे कल्याण की इच्छा हो उस पुरुष को जनार्दन की शरण लेनी चाहिए। भी इन्हीं दंड का उचित उपयोग किया जाता है वह धर्म ही कहलाता है भगवान शंकर का पार्वती जी के साथ जो धर्म विषय संवाद हुआ था उसे इन सत्पुरुषों के निकट मैंने तुम्हे सुना दिया अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को यह संवाद सुनकर या सुनने की इच्छा रखकर विशुद्ध भाव से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए उनकी पूजा का संदेश देवर्षि नारद जी का ही दिया हुआ है इसीलिए तुम भी ऐसा ही करो भगवान श्री कृष्ण और महादेव जी का यह अद्भुत वृत्तांत पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर संगठित हुआ था कमल नयन श्री कृष्ण और अर्जुन ये सत्युग आदि तीनों युगों में उत्पन्न होने के कारण त्रियुग कहलाते हैं देवर्षि नारद तथा व्यास जी ने मुझे इन दोनों के स्वरूप का परिचय दिया था महाबाबू श्री कृष्ण ने तो बचपन में ये अपने बंध की रक्षा के लिए कंस का घोर संघार किया था ये सनातन पुराण पुरुष हैं, इनके लीला चरित्रों की कोई सीमा या संख्या नहीं बतलाई जा सकती नर तुम्हारा तो अवश्य ही कल्याण होगा क्योंकि ये जनार्दन तुम्हारे सखा है दुर्बुद्धि दुर्योधन यद्यपि परलोक में चला गया है तो भी मुझे तो उसी के लिए अधिक शोक हो रहा है क्योंकि उसी के कारण हाथी, घोड़े आदि सहित सारी पृथ्वी का नाश हुआ है दुर्योधन कर्ण और शकुनि इन्हीं चारों के अपराध से समस्त कौरव मारे गए हैं वैशम जी कहते हैं गंगानंदन भीष्म के इस प्रकार कहने पर महात्मा पुरुषों के बीच में बैठे हुए युधिष्ट चुप हो गए की की बातें सुनकर सुनकर धृतराष्ट्र आदि आदि राजाओं को बड़ा विस्मय हुआ और वे मन ही मन ही पूजा करके उन्हें हाथ जोड़ने लगे। नारद महर्षि भी के वचन सुनकर उनकी प्रशंसा करते हुए बहुत प्रसन्न हुए इस प्रकार पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों के साथ यह विष्णु का सब अनुशासन सुना जो अत्यंत आश्चर्यजनक और परम पवित्र है तदनंतर बड़ी बड़ी दक्षिणाओं का दान करने वाले गंगानंदन भीष्मी जब विश्राम ले चुके तो महाबुद्धिमान राजा युधिष्ठिर पुनः प्रश्न करने लगे